तात्पर्य वेद के है ना अंतिम सिद्धांत को वेदांत कहते हैं वेद का वो सिद्धांत जहां वेद की भी जरूरत नहीं रहती वेद का अंत हो जाता है कल आपको सुनाया था ना वेद किन किंकर नहीं देता वेद कहीं दर्ज नहीं देता तो कहते हैं वेद का भी जहां अंत हो जाता वो सिद्धांत है तो वो क्या है देखो ये ये बात कोई खुशी में ढूंढने की नहीं है ये घड़े का ज्ञान हुआ ए, एक देखो ये लौकिक वेद हुआ कपड़े का ज्ञान हुआ स्त्री का ज्ञान हुआ पुरुष का ज्ञान हुआ सब बेद ये सब वेद है वो ये कैसा वेद है क्या लौकिक वेद है और फिर अपनी इंद्रियों का ज्ञान हुआ अपने अंतःकरण का ज्ञान हुआ ये क्या है ये आध्यात्मिक वेद है है ना? अब ये सब कई सूर्य चंद्रमा नक्षत्र तारों का ज्ञान हुआ बोले ये भौतिक भौतिक ज्ञान है ब्रह्मलोक आदि का ज्ञान हुआ बोले ये आधिदैविक ज्ञान है लेकिन सब ज्ञानों का अंत कहाँ है आत्मज्ञान जो है न अपने आप को नहीं जाना तो शाखा पल्लव तो सब जान लिया परंतु जड़ नहीं जाना सबकी जड़ आत्मज्ञान है ठीक है जसमिन विज्ञाते सर्वम विज्ञातंभवे एक आत्मदेव को जान लो फिर कुछ तो जानने को बाकी नहीं रहेगा ये जानना परम सुख है ये जानना परम सत्य है है ना ये जानना संपूर्ण दुखों की अज्ञानों की निवृत्ति है ये ज्ञान हो जाए तो आपको मालूम हो जाए कि दुनिया में कोई मरता ही नहीं दुनिया में जैसा मालूम होता है ना बिल्कुल उससे उल्टा ऐसा मालूम पड़े कि दुनिया में सब ज्ञान स्वरूप है जड़ता कुछ है ही नहीं ये ज्ञान हो जाए तो मालूम पड़ जाए सब सुख ही सुख है दुख कुछ है ही नहीं और ये ज्ञान हो जाए तो मालूम पड़े सब आत्मा ही आत्मा है ब्रह्म ही ब्रह्म है आत्मा ही आत्मा है दूसरा कुछ है ही नहीं तो ये किन ने देखा बोले विलक्षण विचक्षण अब देखो विचक्षण शब्द तो के अर्थ वेद में एक मंत्र आया तो चार से कि अगर दो आदमी आपके सामने झगड़ा करते भी आएं और एक कहे कि हमने देख सुना है और एक कहे कि हमने देखा है, है? तो दोनों में से किसको सच्चा मानना बोले सुने हुए की बात को शक्ति नहीं मानना देखे हुए की बात को शक्ति मानना किसी को तो बोलते हैं चक्ष है ना? न चक्ष रोज आप ईसाला पड़ते हैं ये इन तद बिचरे चे आचस्ते आ, तो उससे ये चक्ष शब्द चक्षण शब्द बनता है वो चक्षण चक्षा माने चक्षु जिससे बनता है ना चक्षु चक्षु को छोटी भाषा में गांव की भाषा में लोगों ने चख भी बना लिया चख भी बना लिया ना चख माने और तो चक हो गया चक्षु हो गया चक्षण हो गया तो विचक्षण ही माने विचित्रम चक्षणम जैसा से विचक्षणा कई विचक्षण ही जिनको विशिष्ट दृष्टि प्राप्त है जो अपनी खुली आंख से देखते हैं खुली आंख परमार्थ देखूं खुली आंख से जो परमार्थ देखते हैं जो जेवर नहीं देखते सोना पहचानते हैं हो है न जो खिलौना नहीं देखते खार पहचानते हैं जो औजार नहीं देखते लोहा पहचानते हैं जो हीरे की सिर्फ कटिंग देख के उस पर मोहित नहीं हो जाते हैं हीरे की किस्म पहचानते हैं क्षण ही कई कई लोगों का ऐसा होता नजर पड़ी हीरे पर और कीमत बता दे, कितने का वो उसकी बनावट देख के कि उसको कैसे कैसे काटा गया है ये उसकी पहचान नहीं है तो ये जो विश्व दिखाई पड़ता है ना ये तो उसकी डिजाइन है ना ये जो फूल खिलते हैं, ये जो औरत बनती है ये जो गर्द बनता है है ना ये जो आकाश है वायु है ये अग्नि है चंद्रमा है सूरज है पृतली है पशु है पक्षी है ये क्या है क्या ये तो डिजाइन है, है नुमको मनुष्य की डिजाइन पसंद आई है ना इसमें मैं कर बैठे यही मैं हूं यही मेरा महाराज ये बात दूसरी है लेकिन जो हीरे को पहचानते हैं महाराज है न वो डिजाइन के चक्कर में नहीं पड़ते अन अनजान आदमी हो और हीरे में पीलापन जरा देखे तो समझ बैठे कि तो बहुत कीमती है तो नहीं पीलापन है तो कीमती नहीं है उसमें कोई तो रंग आ गया तो कीमती कैसा तो ये जो अपना आत्मा है ना वो ये हीरा है और ये स्त्री है पुरुष है ये तो डिजाइन है इनकी कोई कीमत नहीं है अपना आत्मा हीरा तो विचक्षा नहीं माने जो एक नजर में अपने आत्मा को देख लेते हैं पहचान लेते हैं और नहीं तो, तो महाराज ये दुनिया जो है ये कैसी है सप्तम स्वभ्र निभम वर्ष बुध सन्निभम नास प्राइम सुखाधीनम नासोत्तर मभावगम क्या भगवान कहते हैं कि जैसे अंधकार में आ, कोई रस्सी पड़ी होए और मालूम पड़े कि ये तो दरार है ये तो सांप है आ, पानी में बुलबुले उठ रहे हों कोई समझे खाने के लिए कोई फूल देखने के लिए कोई सुंदर सुंदर फूल खिल रहे हैं अरे भाई ये सृष्टि तो नष्ट होती है आ, इसमें से जो सुख खींचने जाएगा अपने तो पहले दुख मानोगे तब न दूसरे से सुख उधार लेने जाओगे जो लोग सुख से लिए चाट की दुकान पर जाते हैं वो जानते हैं ना कि चाट में जो सुख है वो हमारे अंदर है। ये नहीं है यही अपने में अभाव का अनुभव न होए तो सुख लेने के लिए दूसरे के पास कोई भिखारी बन के क्यों जाए अपने आप थाल है जो दुनिया की बच्चों से सुख उधार देने के लिए जाते हैं मांगने के लिए तो सुखाद ही सुखादहीनम अच्छा दूसरे का सुख कब मिलेगा एक आदमी को बच्चे का सुख मिल रहा था रोज में लेकर चला रहा था नींद आ गई वो बच्चे का सुख कहाँ गया एक आदमी को पति पत्नी का सुख मिल रहा था नींद आ गई दोनों साथ हुए अब वो नींद में कहा सुख आता है नींद में तो घूल गए एक दूसरे को एक दूसरे को भूल गए याद भी नहीं आती पहचान भी नहीं रहती अब एक एक दिन क्या हुआ कि दो प्रेमी एक साथ हो एक को आगे नींद और एक रहा जागता अब महाराज जब वो नींद वाला उठा तो जागने वाले ने वो लड़ाई थानी उसके साथ था, मैं जागता रहा और तुम सो गए है ना हमारी याद टूट गयी तुमको हमारा ध्यान ही नहीं रहा है ना हमने देखा तुम्हारे हाथ ढीले पड़ गए तुम्हारा मुंह उधर तो घूम गया तुम्हारी घर घर नाच चलने लग गई एक तुम्हारे हृदय में हमसे प्रेम होता तो हमारे रहते तुम सो जाते है ना अब वो मार पीट हुई महाराज घर में है ना महाराज नींद आती है तो ऐसा होता ही है, है न इसके लिए इसके लिए दुख बढ़ाने की क्या जरूरत है तो संसार में जितने भी सुख हैं, वो नींद आने पर टूट जाते हैं वो समाधि में टूट जाते हैं है ना? वो तत्व दृष्टि तत्व दृष्टि होने से सब में एक ही सोख तो, एक ही परमात्मा तो, एक ही आनंद का अनुभव होने लगता है संसार में तो महाराज सब वस्तुओं के अंत में उनका नाश लगा हुआ है वो अंत में अपने अभाव में जाते हैं एक अपना आत्मा ही ऐसा है जो अखंड सत्य है अखंड ज्ञान है अखंड आनंद है इसके सिवाय इसके सिवाय दूसरी कोई वस्तु नहीं है इसलिए परमार्थ क्या है असलियत क्या है सच्ची बात क्या है बोले तो आप अगले श्लोक में ये बात बताते हैं इसके परमार्थता असली बात सच्ची बात ये अगले श्लोक में कही जाती है अब वो कल्पना न च कल्पितः भावा अद्व कदयन तस्मादयता शिवा नात्मेन नेद्पी कथन पृथंग न पृथक किंचिति तत्विद विदो वेदांतु विचक्षण ही जो वेदांत तत्व ज्ञान में अत्यंत निपुण है उन लोगों ने ये देखा है आत्मवस्तु जो है वो तो अकाट्य है अबाधित है अखंड है और आत्मवस्तु के सिवाय जो मालूम पड़ता है वो एक ऐसे अधिष्ठान में ऐसे चेतन में भास रहा है जिसमें उसका अभाव भी भासता है तो वेदांतियों ने परिभाषा ये बनाई है कि स्वाभावे भाषमान मिथ्यात्व स्वाभावधिकरण भाषमा अपने अभाव के अधिकरण में किसी भी वस्तु का भासना मिथ्या होना है स्वाभावाधिकरणे भाष जैसे सर्प अपने अभाव के अधिकरण रजदू में भास रहा है जैसे नीलिमा रूप रहित रंग रहित आकाश में भास रही है आकाश कैसा है न लाल न पीला न काला न पीला उसमें तो आकाश में तो कोई रंग होता नहीं तो नीलिमा अपने अभाव के अधिकरण आकाश में भास रही है इसलिए आकाश में दिखने वाली नीलिमा मिथ्या इसी प्रकार देशकाल वस्तु से अपरिच्छिन्न अधिकरण में ब्रह्म में भासमान होने के कारण देशकाल वस्तु का परिच्छेद मिथ्या इसी प्रकार दृश्य से विलक्षण द्रष्टाचेतन में भाषमान होने के कारण दृश्य मिथ्या अपने अभाव के अधिकरण में भासमान होना ये मिथ्या का लक्षण है देखो इस दुनिया की परिभाषा से विलक्षण है और जो लोग अपनी परिभाषा नहीं समझते हैं ना वो वस्तु तो को नहीं समझते न दिखना और न होना एक है का नहीं जो चीज नहीं दिखती वो भी होती है कचा अच्छा तो दिखना और न होना एक है बोले नहीं ये भी नहीं दीखे तो सही परंतु ऐसी जगह दिखे जहां उसका न होना भी दिखता है तो देखो अपने आत्मा में जागृत स्वप्न सुषुप्ति, तीनों अवस्था का अभाव दिखता है दुखी पने का अभाव दिखता है सुखी पने का अभाव दिखता है पापी पने का अभाव दिखता है पुण्यात्मा पने का अभाव दिखता है तो शुशुक्ति में तो कुछ नहीं रहता समाधि में तो कुछ नहीं रहता इसलिए आत्मसत्य के साथ इन वस्तुओं का कोई संबंध नहीं है अब ये एक दो बात वेदांत की सुना के फिर आपको तो आगे बढ़ना है एक तो अन्य वस्तु के ज्ञान में और स्व वस्तु के ज्ञान में क्या फर्क होता है इस बात को आप समझ लो। जैसे ये आम मीठा है कि ये ज्ञान अगर किसी को हो बहुत बढ़िया आम है तो ये ज्ञान के बाद ये आम हमको मिल जाए ये इच्छा हो सकती है नहीं? और उसको हाथ से उठा सकते हैं प्रयत्न भी होगा और उसको खा सकते हैं भोग भी सकते हैं अन्य वस्तु का जो ज्ञान है वो यदि अनुकूल पड़ा तो उसकी प्राप्ति की इच्छा प्राप्ति के लिए प्रयत्न और भोग तीनों हो सकता है लेकिन अपने आप का यदि ज्ञान होवे तो क्या होगा देखो अपने आप को जानोगे तो क्या पाने की इच्छा होगी वो तो मिला मिलाया है तो क्या अपने को प्राप्त करने के लिए कोई प्रयत्न होगा क्या नहीं होगा अच्छा क्या अपने आप को भूगेंगे रहे? ये देखो ये आत्मज्ञान की महिमा है आम के ज्ञान से आम को पाना बाकी रहता है पर अपने ज्ञान से अपने को पाना बाकी नहीं रहता आम के ज्ञान से अगर खटास का ज्ञान हुआ और गंदेपन का ज्ञान हुआ तो त्याग की इच्छा हो सकती है और मीठेपन का ज्ञान हुआ तो खाने की इच्छा हो सकती है लेकिन अपने आप को खाओगे कि छोड़ोगे तो आत्मा के अतिरिक्त विश्व में और जितनी वस्तुओं का ज्ञान होता है उसका संस्कार संचित होता है और उसके बाद कोई काम करना पड़ता है लेकिन अपने आत्मा का जो ज्ञान होता है उससे न तो संस्कार का संचय होता है और न तो वो जानने के बाद प्राप्त रह जाता है न उसकी प्राप्ति की इच्छा होती है न प्रयत्न होता है न भोग होता है इसलिए आत्म ज्ञान का फल आत्म ज्ञान ही है और संसार ज्ञान की प्राप्ति संसार के ज्ञान का फल संसार की प्राप्ति अथवा संसार का त्याग है जैसे सुख हो वैसा संसार का भोग है तो ये नहीं समझना कि जैसे आम को समझते हैं वैसे आत्मा को समझते हैं आत्मा को समझना दूसरी चीज है और आम को समझना दूसरी चीज ना है नारायण वजन मालूम पड़ता आम में कितना वजन है आंख बताती है इसका क्या रंग है अजीब बतावेगी इसमें क्या स्वाद है और त्वचा बतावेगी छूने में कड़ा लगता है कि नरम लगता है नाक बतावेगी कैसी गंध है इसकी आम तो एक ही। नाक गंध बतावेगी जीव स्वाद बतावेगी आंख इसका रंग बतावेगी त्वचा इसका है ना कठोर कोमल स्पर्श बतावेगी और खूब सूक्ष्मता से देखें तो जो इसमें क्रिया हो रही है ना क्षण क्षण पक रहा है उसमें आवाज भी होती है आवाज बतावेगी पैद्य बतावेगा कि तुम्हारे शरीर के लिए हितकारी है कि नहीं है मन बतावेगा कि तुम्हारी आम खाने में रुचि है कि नहीं है धर्म बतावेगा कि कहीं जगन्नाथ जी में जाके आम छोड़ तो नहीं आए हो है ना छोड़ आए हो तो मत खाना है ना? <laughs> कई लोग छोड़ देते हैं हो हमारे पास कई लोग ऐसे आते हैं देखेंगे हम आम नहीं खाते मृत लोग का तो अमृत है तो कई लोग जो हैं वो कह देते मैं छोड़ दिया नहीं खाते अच्छा पर ये सब ज्ञान आम के बारे में हुआ अब जरा अपने बारे में आप देखो क्या नाक से आपको अपनी आत्मा की गंध मिलेगी क्या जीव से स्वाद मिलेगा क्या आंख से रंग रूप मिलेगा क्या त्वचा से स्पर्श मिलेगा क्या कान से शब्द मिलेगा अशब्द मस्पर्श मरूप अव्ययम तथा रसम नित्य मगन वैद्य कहेगा कि ये तुम्हारा आत्मा जो है वो तुम्हारे लिए हितकारी नहीं है छोड़ दो ए? क्या धर्म की दृष्टि से जाके कहीं आत्मा का त्याग कर सकते हो आले में रख क्या सकते हो न इसमें वैद्य की चलेगी एक न धर्म की चलेगी एक न इंद्रियों की चलेगी एक न मन की चलेगी एक क्योंकि ये तो अपना आप ही है एक महात्मा के पास एक जिज्ञास हो गया कल महाराज हम आत्मा के ज्ञान के लिए आए हैं आत्मा के ज्ञान के लिए आए हैं क्या आत्मा आत्मा होता है दोस्तों ऐसे है बारे में जानना चाहता है कि दूसरे के बारे में ये बोल हाँ कभी कभी किताब में पढ़ते पढ़ते ऐसा लग जाता है हो कि आत्मा नाम की कोई चीज होगी साथ में अरे भाई हमारा ही नाम आत्मा है अपना ही नाम आत्मा है बोला संस्कृत में जिसको आप बोल हिंदी में जिसको आपा आप बोलते हैं संस्कृत में उसको आत्मा बोलते हैं अच्छा अब दूसरी बात देखो ये जो आत्मा का ज्ञान है बड़ा अद्भुत है ये कहते हैं कि इसको न जानने से ही आदमी बधा हुआ है तो देखो अज्ञान से जो वस्तु प्राप्त होती है अज्ञान से एक दिन एक पति ने अपनी स्त्री को बोली डाली है कि तो बाजार में जो नकली नोट बिकते हैं ना लाख के दे दिया अब वो बिचारी बड़ी खुश हुई बोले क्या आज तो हमारे पति ने जीवन में पहली बार रुपए दिए हैं 25 रुपए दिए अब वो जब कोई काम पड़ा उसको किसी को बताया उसने नोट तो बोले कि ये तो ये खोमटे वाले जो हैं वो बच्चों को खेलने के लिए देते हैं बिल्कुल सच्ची घटना है वो है ना तो अज्ञान से उसको 25 रुपए मिले तो क्या मिले नहीं मिले ना, ना। और ज्ञान होने पर क्या वो 25 रुपए उसके खो गए का खो नहीं गए अज्ञान से कोई भी स्थिति बदलती नहीं है और ज्ञान से कोई नवीन स्थिति उत्पन्न होती नहीं है यथास्थिति का बोधक ज्ञान होता है ज्ञान उसको कहते हैं कि जो चीज के यथार्थ स्वरूप को बता दे अब आ देखो थोड़ा आगे बढ़ते हैं ये जो वेदांत में सुनने में आता है कि आत्मा के अज्ञान से बंधन है और आत्मा के ज्ञान से मुक्ति है तो अज्ञान से क्या सचमुच हम बद्ध हो गए अगर किसी को नशे में मालूम पड़े कि हम जेल खाने में बंद हैं, तो क्या वो जेल खाने में बंद है तो वो तो बाहर है उसको नशे में मालूम पड़ता है तो ये अज्ञान से जो बंधन मालूम पड़ता है ये झूठा है अच्छा ज्ञान से मुक्ति मिल गई तो ज्ञान से क्या मुक्ति मिल गई ज्ञान से मिली तो इसका मतलब है पहले से मुक्ति थी है ना ज्ञान से तो अज्ञान मिटा मुक्ति तो पहले से ही थी तो श्रीमद भागवत ने बहुत बढ़िया इसको समझाया है अज्ञान संज्ञ मोक्ष संसार में मैं बद्ध हूं ये अज्ञान का एक नाम है और अब मैं संसार से मुक्त हो गया बोले अज्ञान का दूसरा नाम है न ना तुम कभी बद्ध हो और न कभी मुक्त हो बंधन और मुक्ति ज्ञान अज्ञान की अपेक्षा से तुम्हारे अंदर कल्पित है अज्ञान संज्ञ मोक्षरित अज्ञ भावा जीव की भावना से अलग न बंधन है न मोक्ष है बद्धाभिमानी बद्ध है और मुक्ताभिमानी मुक्त है अष्टावक्त गीता में क्या श्लोक है बद्धाभिमानी बद्धो ही मुक्तो मुक्ताभिमान्य किम बदंती है सत्ययम् यामति मतिगतिर्भवे जैसी मति वैसी गति नारायण जैसी मति वैसी गति जो अपने को बद्ध मान ले सो बद्ध और जो अपने को मुक्त मान ले तो मुक्त ऐसा है हो आ, मान लो नहीं जान लो मानने से नहीं बनता है जानना पड़ता है किम बदनती सत्ययम जा मत स्वागत भवे जैसी मती वैसी गाती तो अब देखो क्या हुआ कि अज्ञान से बंधन है, है? तो अज्ञान से किसी ने किसी राजकुमार ने अपने को गरीब मान लिया अपने राजकुमार बने के अज्ञान से तो क्या हो गया गरीब वो तो राजकुमार ही है है ना और ज्ञान से वो राजकुमार हो गया तो ज्ञान से राजकुमार बना क्या नहीं वो तो पहले से ही राजकुमार था तो ज्ञान किसी चीज को न बनाता है न बिगाड़ता है इसीलिए ज्ञान से जो वस्तु मिलती है वो नष्ट नहीं होती कर्म से जो वस्तु मिलती है वो नष्ट हो जाती है क्योंकि कर्म में शक्ति सीमित होती है एक ढेला फेंकेंगे कितने जोर से भी फेंकें तो कहीं ना कहीं गिरेगा माने हाथ में कर्म में शक्ति सीमित है आ, भावना से किसी चीज को पकड़ेंगे तो कहीं ना कहीं छूटेगी कितनी देर पकड़ के रखोगे और नहीं तो सोते समय छूट जाएगी लेकिन अपना आपा जो है नारायण है ना ज्ञान से वो वस्तु प्राप्त होती है जिसमें आ, शक्ति का और क्रिया का कोई प्रश्न नहीं है अज्ञान संजौ भवबंध मोक्षरित अज्ञ भावा अजस रचितिया मनि केवल परे क्योंकि अखंड ज्ञान का नाम आत्मा है केवल चैतन्य का नाम आत्मा है अद्वय चैतन्य का नाम आत्मा है इसमें न बंधन न मुक्ति विचार जमाने तरणा विवाहनी जैसे विचार करके देखो कि धरती पर तो दिन और रात का भेद होता है लेकिन सूरज पर कभी रात और दिन का भेद होता है कि नहीं होता है सूरज पर दिन रात होते हैं अगर सूरज पर दिन रात हो गए देखो हमको कितना प्रत्यक्ष है हमसे कोई कहे कि दिन रात नहीं होता है तो कहेंगे पागल है दुनिया में धरती पर कोई कहे अच्छा आपको ये बता रहे हैं कि हर अमावस्या को सूर्य ग्रहण होता है और हर पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण होता है तो मामूली आदमी तो कहेगा ना कि पागल है तो, तो कभी कभी होता है कि नहीं भाई कभी कभी कभी, -कभी नहीं है ना हर अमावस्या को हर पूर्णिमा को कहीं न कहीं सूर्य और चंद्रमा में ऐसा कोण रहता है कि ग्रहण लग जाए अरे अमावस्या पूर्णिमा को नहीं रोज रोज कहीं न कहीं पूर्णिमा रहती है और रोज कहीं न कहीं अमावास्या रहती है और रोज कहीं न कहीं ग्रहण लगता है कितने चंद्रमा हैं कितने सूर्य हैं कितनी पृथ्वी हैं और उनका किन किन कोणों पर मिलन होता है ये क्या कोई गिनती करके देखता है सूर्य में न दिन न रात क्योंकि वहां छाया ही नहीं पड़ती है किसी की सूर्य आड़ में हो जाता है तब रात होती है अब सूरज को सूरज पर सूरज को आड़ में कौन करे तो वहां न दिन न रात इसी प्रकार अपना जो अखंड आत्म स्वरूप है, है न इसमें न बंधन न मोक्ष अरे ये इतना सीधा रास्ता है भाई कि आंख की पलक झपने में तकलीफ है परंतु अपने को नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त जानने में कोई तकलीफ नहीं घोड़े के रिकाब में पांव और तत्व फूल मसलने में तकलीफ है परंतु तत्व ज्ञान होने में कोई तकलीफ नहीं है ये तो असलियत की बात है ना सच्ची बात है इसको परमार्थ बोलते हैं न निरोधो न टो उत्पत्तिर न बद्धो न तो ट साधक न मुमुक्ष न वै मुक्त इतेशा परमार्थता अध्यारोप में ज्यादा नहीं ढोलना चाहिए ये संसारी लोग जो हैं वो अध्यारोप में ज्यादा रहते हैं हो और साधक लोग जो हैं वो अपवाद में ज्यादा रहते हैं और सिद्ध पुरुष जो है उसके लिए न अध्यारोप है और न अपवाद है बंधन जो है वो बुद्धि को जगाने के लिए अध्यारोप है हो और मुक्ति जो है है ना भ्रांति को काटने के लिए मुक्ति भी अध्यारोप है मुक्ति अध्यारोप है वास्तविक नहीं है इसलिए बताया न निरोधोध चोत्पत्ति न प्रलय होता और न तो सृष्टि होती निरोध माने प्रलय परमार्थ में सृष्टि और प्रलय नहीं होते आपको यह बात सुना मैं दुनिया में अब तक किसी ने सृष्टि होते नहीं देखे सुनाई दिया क्योंकि किसी की इंद्रिय के द्वारा या किसी के मन के द्वारा या किसी की भी बुद्धि के द्वारा यदि सृष्टि होती दिखे तो मन और बुद्धि तो पहले से होंगे ना तो क्या मन और बुद्धि सृष्टि नहीं है बोले कि अच्छा भाई सृष्टि जो है वो प्रलय भाष्य और साक्षी भाष्य है नारायण साक्षी जो है वो बिना किसी कारण के सृष्टि को कैसे देखेगा विशेष को देखने के लिए तो जाते चाहिए अच्छा भाई प्रलय किसी ने देखा है ये अद्भुत लीला है हो वेदांत वेदांत में जगत की सृष्टि को और प्रलय को वास्तविक नहीं मानते हैं से जता की व्याख्या करेंगे हजार लेकिन सृष्टि और प्रलय को वास्तविक नहीं मानेंगे इसका बड़ा विलक्षण कारण है बोले देखो जो लोग जगत को नित्य समझते हैं ना समझते हैं हमारा बेटा हमेशा हमारे साथ रहेगा है तो ना हमारी पत्नी और हमारे पति हमेशा, हमेशा हमारे साथ रहेंगे भाई भाई साथ रहेंगे माँ बाप साथ रहेंगे ये हमारी धन दौलत साथ रहेगी ये मकान साथ रहेंगे ऐसा जो लोग मानते हैं ना जो लोग संसार को नित्य मान करके उसमें फंसे हुए हैं उनके मन को वहां से हटाने के लिए वैराग्य कराने के लिए सृष्टि और प्रलय की कल्पना की गई है सृष्टि और प्रलय की कल्पना अंतकरण की शुद्धि की दृष्टि से हमको वैराग्य हो गए कि दुनिया बदलने वाली है यह भी नहीं रहेगा यह भी नहीं रहेगा ये भी नहीं रहेगा है ना तो कहीं फंसो मत सृष्टि में वैराग्य कराने के लिए सृष्टि और प्रलय की कल्पना की गई एक दूसरी बात यह है कि आत्मा सत्य है ये ज्ञान कराने के लिए अंतरंग देखो अभी अंतरंग है क्या अंतरंग है कि जो चीज कभी मालूम पड़ती है कभी नहीं मालूम पड़ती कभी होती है कभी नहीं होती है वो तो आने जाने वाली है और अपना जो आत्म सत्य है वो अबाधित है अपने मिथ्यात्व का निश्चय कभी किसी को नहीं हो सकता अन्य के मिथ्यात्व का निश्चय हो सकता है वो ना। दूसरी चीज है कि नहीं यह संदेह हो सकता है और दूसरी चीज नहीं है यह निर्णय भी हो सकता है पर मैं हूं कि नहीं ये संदेह भी नहीं हो सकता और मैं नहीं हूं ऐसा निर्णय भी नहीं हो सकता नारायण तो असली सत्य जो है वो आत्मा है तो आत्म सत्य का बोध कराने के लिए सृष्टि और प्रलय की कल्पना है त्वम पदार्थ के शोधन के लिए तत्पदार्थ के शोधन के लिए तो त्वम पदार्थ और तत्पदार्थ का शोधन श्रवण मनन से होता है वो है ना इसलिए अंतरंग साधन है ये विचार करना कि ये सृष्टि स्थिति प्रलय तो बदलते रहते हैं दृश्य तो बदलते रहते हैं और आत्मदेव जो हैं वो एक रस सबके साक्षी जागृत में स्वप्न में सुषुप्ति में बिल्कुल एक रस तो दो प्रयोजन हुआ सृष्टि और प्रलय के वर्णन का प्रयोजन हुआ तो शास्त्र में दो तरह का वर्णन होता है वो एक प्रयोजनानुसारी वर्णन होता है प्रयोजनानुसारी वर्णन क्या कि इससे हमारे अंतःकरण पर क्या असर पड़ता है ऐसा वर्णन किया ऐसा वर्णन किया ये भी नहीं रहेगा बोला ये भी नहीं रहेगा ये बचपन नहीं रहेगा ये जवानी नहीं रहेगी बोला ये बुढ़ापा नहीं रहेगा नारायण ये मकान नहीं रहेगा ये धन दौलत नहीं रहेगी ये कुर्सी नहीं रहेगी इनको बहुत बड़ी चीज मान करके इसमें फंसो मत तो प्रयोजन हुआ ना फसाव से बचाने के लिए फसाव से बचाने के लिए सृष्टि प्रलय का वर्णन है और दूसरे क यह जिस अधिष्ठान में सृष्टि और प्रलय दिखाई पड़ रहा है वो अधिष्ठान तो सच्चा है और सृष्टि प्रलय झूठे हैं और जिस प्रकाशक को ये सृष्टि प्रलय मालूम पड़ रहे हैं वो प्रकाशक सच्चा है और सृष्टि प्रलय झूठे हैं तो सृष्टि प्रलय की चल का चल कभी प्रलय हुआ कभी सृष्टि हुई कभी सृष्टि हुई कभी प्रलय हुआ नारायण इनकी अनित्यता और आत्मा की नित्यता चार प्रकार से विचार करने का है इसको एक तो यह देखो कि अपने से अलग जो कुछ है वो विषय है जिसको मैं जानता हूं उसको जानने वाला मैं हूं जो कुछ भी मुझसे अन्य है उसको जानने वाला मैं हूं तो एक विभाग हुआ विषय और एक विषयी बोला तो विषय कौन के जो मालूम पड़ता है और विषयी कौन के जिसको मालूम पड़ता है ये मालूम पड़ने वाले सब हो समाप्त हो जाते हैं एक बार आ, मैं भगवान का ध्यान करने लगा तो भगवान से मैंने कहा कि तुम सामने खड़े हो जाओ हमारी ओर मुंह करके और हम तुम्हारी ओर मुंह करके तुमको देखते हैं अब महाराज हमारी ओर भगवान की लड़ाई हो गई क्या लड़ाई हो गई हाँ वो कहें कि देखो अगर तुम्हारा मुंह हमारी ओर और हमारा मुंह तुम्हारी ओर रहेगा हैं? तो हम दोनों लड़ जाएंगे आपस में हाँ भगवान ऐसे बोले हम दोनों लड़ जाएंगे हमारी नाक नाक लड़ जाएगी हमारा सिर लड़ जाएगा हमारा मुंह लड़ जाएगा हमारी छाती लड़ जाएगी है ना ऐसे नहीं बनेगा तो भगवान ने जबरदस्ती की बोले हम तुमसे एक होके बैठेंगे हैं और तुम्हारी नाक हमारी नाक रहेगी तुम्हारी जीव हमारी जीव रहेगी तुम्हारा सिर हमारा सिर रहेगा है ना हम आमने सामने नहीं रह सकते जैसे तुम बैठे हो है ना जिधर तुम्हारी पीठ है उधर हमारी पीठ रहेगी जिधर तुम्हारी छाती है उधर हमारी छाती रहेगी अब मैं भगवान से बहुत कहूं कि नहीं तुम सामने बैठो तुम्हारी पीठ रहेगी दक्षिण को हमारी पीठ उत्तर को है ना हमारी छाती दक्षिण को तुम्हारी छाती उत्तर को रहेगी आओ हृदय से लगे भगवान बोले नहीं ऐसे नहीं होगा हमारी तुम्हारी छाती एक रहेगी हमारी तुम्हारी पीठ एक रहेगी हमारा तुम्हारा मुंह एक रहेगा जो लोग आमने सामने भगवान को बैठाते है ना भगवान कहते हैं हम तुमसे अलग नहीं बैठेंगे ये देखो ये भी एक मैत्री का एक मैत्री का नमूना है हो आप कभी ध्यान करके देख लेना है ना बिल्कुल आपसे एक होके भगवान बैठ सकते हैं आपसे अलग होके नहीं बैठ सकते एक बार हमारे यहाँ हमारे पितामह की मृत्यु हो गई थी तो हम लोगों के यहां रिवाज है कि जब जो, जो दाह करता है दाह करना वो अलग बैठता है वो अच्छा और जितने दिनों तक वो दस गात्र होता है तो दाल में शाक में हल्दी नहीं पड़ती है है ना और कई चीजें खाने को नहीं बनती हैं और अमुक अमुक लोग घर में नहीं खाते हैं ये रिवाज होता है बिल्कुल अलग तो इसी बीच में हमारा एक मित्र था उसको पता लग गया कि हमारे पितामा की मृत्यु हो गई है तो दूसरे तीसरे दिन आ गया आ गया तो हमारे यहाँ जो ब्राह्मण गरुड़ पुराण की कथा करते थे उनके साथ उनको कर दिया कि वो बनावेंगे रोटी और वो भी उनके हाथ ठीक भोजन कर लेंगे और हमारे पास रहेंगे और घर में जो भोजन बनता था वो तो उनके खाने लायक होता नहीं था तो बड़े ही मातम पुरसी का भोजन भी अलग होता है नायण अब वो बोला कि बाबा हम तो हमारे बाबा मर गए होते तो क्या हम अपने घर में नहीं खाते हमारे पितामा मर गए होते तो हम तो घर में खाएंगे जैसा बनता है वैसा बन खाएंगे तो ये ईश्वर जो है ना ये ईश्वर और जीव सखा है बला इनको जब तक तुम अन्य मानोगे है ना तब तक तुम्हें रोना पड़ेगा ईश्वर को अन्य मानना ये रोने की भूमिका है या तो कहो कि हे ईश्वर तुम भी हमारे लिए रो और या तो कहो कि हे ईश्वर हम तुम्हारे लिए रोते हैं है ना ईश्वर को अन्य मानना रो, रोने की भूमिका है प्रियम त्वाम रोत्यपी रोच्यती शब्द का तीन अर्थ किया है एक तो अगर तुम अपने बाहर वाले से प्रेम करोगे तो वो तुमको मार डालेगा तो दिन भर में दस बीस बार तो प्रेमी लोग मरते ही हैं। अच्छा बाहर वाले से प्रेम करोगे तो वो तुमको बांधेगा बनाएगा रोच्यती और रुद्ध धातु से बना रोस्यती और रोद्यती रोदैश्यती रुलावेगा अगर तुम बाहर वाली वस्तु से और व्यक्ति से प्रेम करोगे अपने भगवान को अपने आत्मा से बाहर बैठाओगे तो वो तुम्हें मारेगा वो तुम्हें बांधेगा वो तुम्हें रुलावेगा जब तक तुम्हारी आत्मा से एक नहीं हो जाएगा तब तक तब तब तक तुम चैन की नींद नहीं सो तो सकते तो सृष्टि और प्रलय का जो शास्त्र में वर्णन है वो प्रयोजनानुसारी वर्णन है प्रयोजनानुसारी ये कैसा कि जैसे बच्चे के लिए हाउस का वर्णन करते हो हाउस जानते ना हाउ? कि है ना हाउस इस तब मालूम नहीं प्रसिद्ध है कि नहीं हो एक ब्राह्मण देवता थे उनका बालक था नन्हा था छोटा बालक तो बारंबार बार अंधेरे घर में जाए है? और जाके कहीं खड़े में हाथ डाल दे कहीं चूहे का बिल हो तो उसमें हाथ डाल दे तो ब्राह्मण ने अपने बेटे को समझाया कि बेटा वहां हाऊ रहता है तुमको पकड़ लेगा तो बोले हाऊ कैसा होता है बोले बड़ी बड़ी दौड़े होती है काला काला होता है है ना वो तुमको पकड़ लेगा जाना नहीं अंधेरे घर अब तो बच्चा डर गया और उसने अधेरे घर में जाना बंद कर दिया हो पांच वर्ष का हुआ छ का हुआ आठ का हुआ अंधेरे घर में न जाए फिर उसको भेज दिया पढ़ने के लिए गुरुकुल में तो जाके महाराजा एक वेद दो वेद तीन वेद चार वेद पढ़ करके लौटा लोट। लौटा घर में आया तो घर देखते ही उसको याद आई कि अंधेरे घर में तो हाउ रहता है न तो पिताजी ने उन पिताजी को भूल गया था उन्होंने कहा बेटा घर में से पुस्तक तो ले आओ बोला पिताजी आपने बताया था उसमें अंधेरा रहता है अब हाऊ रहता है हम जाएंगे तो पकड़ लेगा बोले तो अरे तुम वेद पढ़ के आए मैं चारों वेद पढ़ के आए और तुमको अभी हाउ लगा है पीछे ये जो बच्चों को लोग डरवा देते हैं ना उसका ये प्रभाव पड़ता है वो तो संस्कार पड़ गया वो बोले नहीं हमको तो डर लगता है बोले चलो हमारे साथ चलो भाई बोले हमको डर लगता है अब पिताजी ने बहुत पूछा वो अंधेरे घर में नहीं जवान बेटा और इतना डरपोक हो गया ये डरा डरा के लोग अपने बच्चों को बिगाड़ देते हैं वो तो ब्राह्मण ने क्या उपाय किया एक ताबीज बनाई हो यंत्र बनाया और उसको लेके बोला बेटा हमारे पास ऐसा यंत्र है कि ये अगर हाथ में बधा हो तो हाउ नहीं आता है बोले हाँ अब ठीक है अब ठीक है तो यंत्र बांध दिया उसके बाद में और कहा चलो अब चलो अंधेरे में दिया जला के दिखा दिया। आ, कहीं कोई कोई कोई भूत नहीं कोई नहीं चूहा एक दिन गया दो दिन गया दस दिन गया बोले लि पुजेले में ढूंढो इसको हाउ नहीं मिला तब उसने बताया कि देखो पहले मैंने तुम बिल में हाथ न डालो कहीं साफ होसले कहीं बिच्छू हो जाके चीजों में हाथ डालते थे तो तुमको बचाने के लिए मैंने हाउ का अध्यारोप किया था हैं और अब तुम तुम्हारे अंदर उस अध्यारोप का संस्कार इतना पक्का हो गया कि उसको तुम सच्चा समझ बैठे है ना मना करने पर नहीं मानते हो समझाने पर नहीं समझते हो तो अपवाद करने के लिए ये ताबीज बांध दिया है असल में न हाउ पहले था और न तो अब है न तो हाउ पहले था जो तुमको पकड़ लेगा और न तो हाउ जो है वो ताबीज के प्रभाव से भागा